अथ षट संपत्ति रत्न एक साधन के बीच में प्राप्त हो य षट बात ताको को षट संपत्ति कहे अब भिन्न भिन्न सुनता दुष्ट विषय से रोकन मन कर में इंद्रिय ज्ञान या से शम दम कहत है समुझी करो पहचान समुझी करो पहचान अर्थ यह है कि एक ही साधन में षठ पदार्थों की जो प्राप्ति होती है उसको षठ संपत्ति कहते हैं अब उनको जुदे जुदे कहते हैं तू सुन शास्त्र ने जिन विषयों का निषेध किया है उन विषयों से मन के रोकने का नाम क्षम है और पंच ज्ञान इंद्रिय और पंचकर्मेन्द्रिय को उन्हीं विषयों से हटाने का नाम दम है अब श्रद्धा और समाधान के संबंध में कहते हैं तीजी श्रद्धा को पाय जबी गुरुवेद वचन सत जान तभी चौथा समाधान समझ सोई मन में विक्षेप कोई पंचमी उपरती सुन प्यारे साधन अरु कर्म सभी ज नेत्रों से नारी लखे जब ही तिही दुख गैखें तब ही यह छठी तितक्षा जोई लहे सो द्वंद्व धर्म का सरम सहे आत्म ऋषित क्षुधा तिर्षा स्वप्ने सम जानिक सहे मृषा जो ऐसी सीधा धारेगा सो क्रोध को मारेगा यह सीख हमारी मानेगा तब गुप्त रूप को जानेगा तब गुप्त रूप को जानेगा अर्थ यह है कि गुरुवेद के वचनों को सत्य करके जानने का नाम श्रद्धा है यह श्रद्धा गुरुवेद के वचनों को सत्य जानने से होती है मन में किसी प्रकार की चंचलता नहीं होने को अर्थात किसी एक वस्तु में मन की वृत्ति ठहरने को समाधान कहते हैं साधन सहित सर्व कर्म को नहीं करें, अर्थात सर्व प्रकार के कर्म और उनके साधनों का त्याग करके केवल करें और सर्व का त्याग करें जब कभी नेत्र से नारी को देखे तो उसे दुख का स्थान जाने इसी को उपरती कहते हैं आतप, शीत क्षुधा त्रिषा राग द्वेष, मान अपमान इत्यादि द्वंद के सहन करने से तितिक्षा की प्राप्ति होती है जब कोई ऐसी धारणा को धारता है और महात्मा पुरुषों के वचनों को अंगीकार करता है तब वह आप अपने को निराकार और व्यापक रूप जानता है यह जो प्रतीक्षा रत्न कहा है सो नाना प्रकार की दीनता रूपी कंगाली का नाश करने वाले है और आत्मा रूप अलौकिक धन को देने वाला है यही उसमें रत्नपना है शिष्य कहता है हे hey गुरु यह जो आपने शट संपत्ति रत्न कहा है इसका कारण कौन है और इसका स्वरूप तथा फल क्या है और इसकी अवधि किस प्रकार है सो आप कृपा करके बताइए गुरु कहते हैं पूर्व जो वैराग्य का कथन किया है सो ही इसका कारण है क्योंकि वैराग्य बिना शमदमादि के नहीं होते हैं इससे वैराग्य ही षट संपत्ति का कारण है और जो शट साधनों का जुदा जुदा कथन किया गया है वही वह उसका स्वरूप है इसके प्राप्त होने पर जो मोक्ष की इच्छा उत्पन्न होती है वही वह उसका फल है इस प्रकार फल की प्राप्ति पर्यंत प्रयत्न करना ही उसकी अवधि है अतः जिज्ञासु पुरुष को प्रथम षट संपत्ति संपादन करना चाहिए श्री षट संपत्ति रत्न समाप्त